विनय पत्रिका विनयपत्रिका श्रीरामस्तुति भानुकूल कमल रवि कोटिकंदर् बछवी काल कलिव्याल वैनते प्रबलुजदंडरूवर विशिख बल ममेय अरुण राजलन नयन सुषमा अयन श्यामतन काभम कांचन वस्त्र सप्त विद्या निपुण सिद्ध सुथो जखिल लाव्य गृह विश्विग्रह परम प्रौढ़ुण गूढ़ महिमा उदार दुर्ध दुस्तर दुर्ग स्वर्ग अपवर्गपति भगन संसार पादपकुठारम शाप वश मुनू मुक्त कृत विप्रहित यगरक्षण दक्षकर्ता जनक निप सदस शिवचापंजन उग्रभागवागर्भगरिमापहरता गुरगिरा गौरवामर दुस्तराज तख्त सहित सौमित्रिभा संगजन कात्मा मनुजमु्य अज दुष्ट वध निरतत्रैलोक्य दंडकारण्य कृत पुण्यपावन चरण हरण दुष्ट विभुधारी संघात अपहरण महिभार अवार कारण अनपम अमल अनव्य अद्वैत निर्गुण सगुण ब्रह्म सुमीरा भूप रूपम शेषुतिशारदा शंभु नारद सनक गणत गुण्त नित चरित्रम श्रीराम कामार प्रिय अवधपति सर्वदा दास तुलसी त्रास नि सूर्यवश रूपी कमल को खिलाने के लिए जो सूर्य है करोड़ों कामदेवों के समान जिनकी सुंदरता है कल रूपी सर्प को ग्रसने के लिए जो गरुण है अपने प्रबल भूत दंडो में जिन्होंने प्रचंड धनुष और बाण धारण कर रखे हैं जो तरकस बांधे हैं और जिनका बल असीम है लाल कमल की पंखुड़ियों जैसे जिनके नेत्र हैं जो शोभा के धाम हैं जिनके सावरे शरीर की सुंदर कांति मेघ के समान है जो तपे हुए सोने के समान पीताम्बर धारण किए हैं जो शस्त्र विद्या में निपुण और सिद्धों तथा देवताओं के उपास्य हैं और जिनकी नाभि से कमल उत्पन्न हुआ है जो संपूर्ण सुंदरता के स्थान है सारा विश्व ही जिनकी मूर्ति है जो बड़े ही बुद्धिमान और रहस्यमय गुण वाले हैं जिनके अपार महिमा है जिनको कोई भी नहीं जीत सकता और जिनकी लीला का पार कोई भी नहीं पा सकता जिनको पहचानना बड़ा कठिन है जो स्वर्ग और मोक्ष के स्वामी तथा आवागमन रूपी संसार के वृक्ष की जड़ काटने के लिए कुठार हैं जो गौतम मुनि की स्त्री अहल्या को साप से मुक्त करने वाले विश्वामित्र की यज्ञ की रक्षा करने में बड़े चतुर और अपने भक्तों का पक्ष करने वाले हैं तथा राजा जनक की सभा में शिवजी के धनुष को तोड़कर महान तेजस्वी एवं क्रोधी परशुराम जी के गर्व और महत्व को हरण करने वाले हैं जिन्होंने पिता के वचनों का गौरव रखने के लिए देवता भी जिसको बड़ी कठिनता से छोड़ सकते हैं ऐसे राज्य को सहज में ही त्याग दिया और भाई लक्ष्मण तथा श्री जानकी जी को साथ लेकर अजन्मा पर ब्रह्म होकर भी नरलीला से तीनों लोकों की रक्षा के लिए रावणादि दुष्ट राक्षसों का संहार किया जिन्होंने अपने पावन चरण कमलों से दंडक वन को पवित्र कर दिया कपट मृग रूपी मारीच का नाश कर दिया जो बली रूपी महान बल से मत हाथी के संहार के लिए सिंह रूप है और सुग्रीव के समस्त दुखों का नाश करने वाले परम सुहिद हैं जिन्होंने भयंकर और बड़े भारी सूरवीर रिच्छ बंदरों को साथ लेकर संग्राम में कुंभकर्ण शरीके पर्वत के समान आकार वाले योद्धाओं को डरा दिया समुद्र को बांध लिया देवताओं के समूह को रावण के बंधन से छुड़ा दिया और दस सिर तथा विशाल बीस भूजाओं वाले रावण का कुल सहित नाश कर दिया देवताओं के शत्रु दुष्ट राक्षसों के समूह का जो पृथ्वी पर भार रूप था धनखार करने के लिए अवतार लेने में उपमारहित कारण वाले निर्मल निर्दोष अद्वैत रूप वास्तव में निर्गुण माया को साथ लेकर सगुण परब्रह्म नर रूप राजेश्वर राज श्री राम का मैं स्मरण करता हूँ शेष जी वेद सरस्वती शिवजी नारद और सनकादि सदा जिनके गुण गाते हैं परंतु जिनकी लीला का पार नहीं पा सकते वही शिव जी के प्यारे अयोध्यानाथ श्री राम इस तुलसीदास को दुख रूपी समुद्र से पार उतारने के लिए सदा सर्वदा जहाज रूप है जानकी नाथ रघुनाथ तेज धामम सच्चिदानंद आनंद कन्दाकर विश्विश्राम नौबारीधर सुभग शुभ कांति कटपीत कौशेयर वसनधारी रत्न हाटक जटित मुकुटमंडित मौलि भानु सतस उद्योतारी श्रवणकुंडल भाल तिक भ्रूरुचि अति अरुण अंभोजलोचन विशाल वक्र अवोक तैलोक शोकापमारिपुहृदान समल नाशिकाचारुकोल भद्रधुतिधर बिंबोपमधुरहासम कंठधर चिबुक गंभीरतर सत्य संकल्प सुरत्राशनाशम सुमन सुविचित्र नव तुसि कालयुतम मृदु लवनबालाज बनम भ्रमत आबोदवस मदद मधुक निखर मधुतर मुखर कुरिगान सुबग्रीवेजूर कंकण हिंकणीरट निकटितटरसा वामनक जासीन सिंहासन कनक मृदुवल्लवत तरूतमानलम आजान भुज दंड कोदंड मंडित दक्षिणपाणबाणक अखिल मुन निकसूर सिद्ध गर नमत नर नाग अवनिप अनेक अन्य सर्व्ञेश भद्रता दाता सक प्रणतन खेद विच्छेद विद्यापुण नौम श्री राम सौमित्रुगल पद पद्म पद्म पद्मति भारी हनुमत हृदय विपल कृत परम मंदिर सदाम दास तुलसी शरण शोकहारी जानकी नाश्री रघुनाथ जी राग द्वेष रूपी अंधकार का नाश करके करने के लिए सूर्य रूप तरुण शरीर वाले तेज के धाम सच्चिदानंद आनंद कंद की खाने संसार को शांति देने वाले परम सुंदर हैं जिनके नवीन नील सजल बेघ के समान सुंदर और शुभ कांति है जो कटितट में सुंदर रेशमी पीतांबर धारण किए हैं और जिनके मस्तक पर सैकड़ों सूर्यों के समान प्रकाश करने वाला रत्नजड़े सुंदर सुवर्ण मुकुट शोभित हो रहा है जो कालों में कुंडल पहने भाल पर तिलक लगाए अत्यंत सुंदर भूटी तथा लाल कमल के समान बड़े बड़े नेत्रों वाले तिरछे चितवन से देखते हुए तीनों लोगों का शोक हरने वाले और कामारी श्री शिव जी के हृदय रूपी मान सरोवर में बिहार करने वाले हंस रूप हैं जिनकी नाशिका बड़ी सुंदर है मनोहर कपोल हैं दांत हीरे जैसे चमकदार है होठ लाल लाल बिंबा फल के समान है मधुर मुस्कान है शंख के समान कंठ और परम सुंदर थोड़ी है जिनके वचन बड़े ही गंभीर होते हैं जो सत्य संकल्प और देवताओं के दुखों का नाश करने वाले हैं रंग बिरंगे फूलों और नए तुलसी पत्रों की कोमल वनवाला जिनके हृदय पर सुशोभित हो रही है उस माला पर सुगंध के वसमत मतवाले भौरों का समूह मधुर गुंजार करता हुआ उड़ रहा है जिनके हृदय पर सुंदर श्री वस्त्र का चिन्ह है बाहुओं पर बाजूबंद हाथों में कंकण और गले में मनोहर हार शोभित हो रहा है कटिदेश में सुंदर तागड़ी का मधुर शब्द हो रहा है सिंहासन पर वाम भाग में श्री जानकी जी विराजमान है, जो तमाल वृक्ष के समीप कोमल लता से शोभित हो रही है जिनके भुजदंड घुटनों तक लंबे हैं बाएँ हाथ में धनुष और दाहे हाथ में एक बाण है जिनको संपूर्ण मुणिमंडल देवता सिद्ध श्रेष्ठ गंधर्व मनुष्य नाग और अनेक राजा महाराजागण प्रणाम करते हैं जो पाप पापरहित अखंड सर्वज्ञ सबके स्वामी और निश्चयपूर्वक हम लोगों को कल्याण प्रदान करने वाले हैं जो शरणागत भक्तों के कष्ट मिटाने की कला में सर्वथा निपुण है ऐसे लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी को मैं प्रणाम करता हूँ जिनके दोनों हृदय दोनों चरण कमल आनंद के धाम और कमला लक्ष्मी जी के निवास स्थान है अर्थात लक्ष्मी जी सदा उन चरणों की सेवा में लगी रहती हैं वद्र आदि 48 चिन्हों से जो अत्यंत शोभा पा रहे हैं और जिन्होंने भक्तवर श्री हनुमान जी के निर्मल हृदय को अपना श्रेष्ठ मंदिर बना रखा है यानी श्री हनुमान जी के हृदय में यह चरण कमल सदा बसते हैं ऐसे शोक हटने वाले श्री राम जी के चरणों की शरण में यह तुलसीदास है